यो और बहनों आज मैं आपसे अभी मुश्किल की बात है कि उनको शरणार्थी कहना कि नहीं कहना लेकिन उसके बारे में बात करना चाहता हूँ एक तो कल भाई उसको कहते थे हमको शरणार्थी क्यों कहते हैं एक तरह से तो बात सची थी शरणार्थी के माने तो ये है जो शरण चाहते है तो वो लोग वहां से कष्ट के मारे आते तो गए लेकिन वो शरण क्यों चाहे किसका शरण चाहे अगर सारा हिंदुस्तान वो सबका है तो यहाँ तो हिंदुस्तान के माने मेरी निगाह में तो पाकिस्तान आया हिंदुस्तान आया लेकिन आज वो नहीं है ऐसा कहो हमारे दो टुकड़े हो गए हैं तो ये यूनियन सरकार है वो तो सबका है होना ही चाहिए तो यहाँ हम आते हैं तो हम तो हक आते हैं बाढ़ सचि के हक से आते हैं अगर कोई जगह पे कष्ट होता है तो भागता है आदमी तो अपनी अपनी माँ की गोद में छुप जाता है तो पीछे उसको शरणार्थी कहेंगे कि वो तो हक से अपनी माँ की गोद में आ गया तो मैंने उनको पूछा कि आप तो ये तो नहीं मानेंगे कि मेरे दिल में कोई द्वेष भाव हो सकता है वो तो या तो मैं कोई ऐसी कटुभाषा को इस्तेमाल करूँ वो तो नहीं है लेकिन हकीकत में है अंग्रेजी शब्द तो वही है कि रेफ्यूजीज रेफ्यूजीज का तो एक है और हम तो अंग्रेजी भाषा के ऐसे गुलाम अब तक रहे हैं कि उसके उसके उसकी छाया में से उसकी गुलामी में से छूट नहीं सकते तो इसलिए रेफ्यूजी वो शब्द तो पहले बना और पीछे रेफ्यूजी के लिए अक्षर अच्छा, शब्द अच्छा, अच्छा, अच्छा तो बनाना चाहिए तो पीछे अखबार वालों ने उसको शरणार्थ से कहा निराश्रित कहा ऐसी सब बात बनी तो उसने उन्होंने कहा वो भी अंग्रेजी में कि हम सफर है के लिए तो मैंने कहा वो तो है तो पीछे सफर को तो पीछे अंग्रेज मुझको मैं तो, अंग्रेजी तो इतना जानता नहीं हूँ इसलिए सफर में कैसे कहूँ तो मैं क्या कहूँ उनको तो मेरे दिल पर तो फिर से ये लगा अच्छा वो दुखी आदमी रोहे तो उनको दुखी कहो तो आज मैं जो आपको कथा सुनाना चाहता हूँ वो हमारी दुखी लोगों की सुनाना चाहता हूँ और आज तो दुखी कौन है दुखी तो हम सब पड़े हैं एक तरह से लेकिन सच्चे दुखी आज किसको कहें तो लाखों की तादाद में जिसको अपने घर बार छोड़ना पड़ता है वो दुखी है तो इसलिए हम उनको दुखी कहें के तो दुखी की कथा आज चाहे मेरे पास तीन किस्म के आदमी आए एक किस्म को मैं छोड़ देना चाहता हूँ तो तो एक तो सारा कबीला है लाहौर में लाहौर में तो उसकी कुछ चलती थी होटल वगैरह उस्ताद आदमी तो वहाँ से वो सब छूट गया माल मट्टा छूट गया तो वो अपनी बीबी आई सब लड़के तो नहीं लाए थे लेकिन उनको सुन आया तो और में कहा कि में इसमें क्या करूं कहो तो उसे कहा कि हमको घर दिला दो कहा कि तो कोई नहीं हूं, और अगर हकुमत मेरे पास रहती तो भी मैं तो आपको घर दिलाने वाला नहीं था एक तो दिल्ली शहर में आज घर कहाँ है लोग परेशानी में पड़े जिसके पास घर रहे हैं उनको भी अब हुकूमत घर छोड़वा लेती है कोई अमलदार आ गया एम्बेसडर आ जाते हैं एल आते हैं तो उनको तंबू में नहीं रखते हैं उनके लिए घर चाहिए तो पीछे सब कहा है कि जैसे कि ये कोठी है तो कोठी ले लो कहो कि इसको खाली करो कहाँ जाओ तो हम क्या जाने लेकिन कोशिश तो हमें चाहिए ऐसा भी कर सकें हुकूमत यहाँ तक तो नहीं चली जाती है लेकिन जा सकती है और कई लोगों को ऐसी नोटिस तो मिली भी है कि तुम्हारे घर खाली करना पड़ेगा ऐसी हालत में जितने दुखी लोग पड़े हैं और लाखों की तादाद में वो कहाँ जाए उनके लिए घर कौन निकाले तो उसने कहा कि हमारे लिए क्यों नहीं क्योंकि तो हमने तो सब खोया सत्रह आदमी को भी खोया तभी तो फिर कहा क्या आप एक कहाँ हैं कि जिसने सत्रह आदमी को खोया आपके पास सत्रह आदमी खोने के लायक तो थे तो सही ना जिसका कबीला है ऐसा ये कि मधे और ढेर दूसरे कुछ है ही नहीं तो वो तो नहीं कहे उसके पास तो सतरा खोने के नहीं है अगर आप ये माने कि सारा हिंदुस्तान हमारा है तो उसमें से सतरा गए तो गए बाकी तो बचे ऐसा भी एक सहारा लेने के लिए तो कह सकते हैं लेकिन वो तो विषय वार्ता हो मैंने कहा को उसको तो छोड़ो लेकिन आप जैसे पड़े हैं उनको जाकर इटली में कैंप पड़ी है उसमें जाना चाहिए तो कैंप में जो तो हर किस्म के आदमी लेते हैं और वहां रहना कोई बुरा नहीं है तो उसने कहा कि हम कोई भिक्षार्थी नहीं क्या मैंने कहा घर भी की से। और अगर मैं कैंप में चलाने वाला रहू तो मैं तो किसी को भिक्षा भिक्षा न दूंगा ही नहीं भिक्षा से क्या बनेंगे आप लोग टकरे हैं काम करो और खाओ वहाँ खाओ वहां कपड़े पहनो और वहां आपको रहने के लिए एक डेरा कुछ ऊपर कपड़ा तो रख ले जिससे वो जो वल आती है पानी ऊपर से पड़ता है उसको तो पानी नहीं कहते हैं उस चीज को बचो तो वो तो हो सकता है और दिन में तो कुछ जरूरत नहीं क्योंकि आकाश खुला है सूर्य नारायण हमको हमको गर्मी लेता है वो गर्मी हमें चाहिए मैं तो गर्मी नहीं पड़ा लेता हूँ बाहर सूर्य नारायण का धूप लेता हूँ तब मुझको अच्छा रहता है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है तो लेकर हम ऐसे नहीं हमको तो घर चाहिए हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं फिर मैं कहता हूँ कि आपके बच्चे को मैं भी गया हूँ और काफी जगह पे चला गया हूँ वहाँ देखा है तो उनके बेचारे माता लोग हैं उसके बच्चे रहते हैं सब रहते हैं कोई तो तो तो गर्भवती है तो वहाँ बच्चे भी पैदा करती है उसमें क्या आपत्ति है और वो आपका घर है तो उसने कहा कि उसको घर नहीं माने तो मैंने कहा कि मेरे पास से तो वही नहीं अगर रहता मेरे हाथ में हुकूमत रहे तो भी मैं आपको इस तरह से देने वाला नहीं था मैं तो आपके लिए कह सकता हूँ अच्छे खासे सुथरे वो वो शिविर है कैंप है कांप में रहो कैंप में जो दूसरे खाते हैं वो खाओ दूसरे मिनट करते हैं ऐसे मिनट करो और तुम तो इन्हें चालाक है पकड़े हैं और होटल वगैरह चला सकते हैं तो वहाँ ऐसा काम करो कि जिससे दूसरों दूसरों को भी राहत मिले तो पीछे वो तो गए अब पीछे मुझको एक कहा वो बहुत चुबा लेकिन यहाँ इतने मुसलमान पड़े हैं उसका क्या उसके घर खाली क्यों ना हो तो उसको चोट लगी अभी काफी लोगों को तो हटा दिए। अबे बाकी जो रहे हैं तो वो बाकी तो बहुत कम रहे उनको भी रोज हलाकी होती है रोज कहते तो हैं है यहां से हटो यहां से हटो यहां से हटो क्यों कि हमको लेना है उनको रहने का है तो वो जाकर हर एक आदमी हकीम बन जाए तो पीछे हकीम कौन रहेगा और देश किसका होगा? को हकीम बनने का हक है ही नहीं होना नहीं चाहिए है। और है, तो चली। हर एक आदमी जब हुत हुत चलाने वाला बनता है तो वो तो होता ही नहीं दुनिया में किसी जगह पे नहीं है ऐसा है की जो बिल्कुल जंगली लोग कहते हैं उसमें कहते हैं सही कि उसकी कोई हकीम नहीं है लेकिन वहाँ भी जो लुटेल लोग लेते हैं उसके भी हकीम देता है हमने तो सुना है वो तो वारदा है कि अली बाबा और उसके और और पॉल्टी वो चालीस चालीस चोर चालीस लाखों उसका जब एक जो बड़ा था वो वो वो हरामी हो जाता है तो भी सब तोमत तो तो तो अपने पर चलावे अपने पर हुमत चलाना वो तो हम जानते ही नहीं है तब तो सब झंझट में पड़ते हैं तो मैंने कहा कि आप उनका कहते हैं कि जो अभी परेशानी में पड़े हैं और आज तो है लेकिन कल भजर में वहां पड़े होंगे उनको मार डाले होंगे उसको पुलिस पकड़ गए होंगे ऐसी तरह से जो पड़े हैं उनका घर पर आज आप ऐसी नजर करें वो तो बड़ी बुरी बात है और आपके लिए वो लायक नहीं है हाँ आप कहे तो सकते हैं मुझको कहो क्योंकि मैं तो यहाँ पड़ा हूँ मैल सा घर पड़ा है और वहां में पड़ा हूँ तो कम से कम इतना तो कहो कि तू डीलर रेटा है वहां से हट जा और पीछे वहाँ हम रेटे क्योंकि तू कैब में क्या है तुझको तो न पत्नी है न लड़के हैं न लड़कियाँ हैं वो दूसरी तीसरी लड़कियां को लेकर बेच गया है कहता है कि मेरी लड़कियाँ हैं तो वहाँ भी तेरी लड़कियाँ तू जा हम तो ऐसे नहीं है। हम तो अपनी लड़कियाँ उसको पहचानते हैं अपने लड़के हैं उसको पहचानते हैं दूसरों को हम नहीं पहचानते तो मैंने कहा कि वो आप कहो तो मैं तो सुनूंगा मैं हंसूंगा तो सही क्या इस तरह से करें तो मैं अकेला हूँ मैं यहाँ से भाग गया तो पीछे आप यहाँ रह जाए तो पीछे वो तो घर तो दूसरे का है मेरा तो नहीं है लेकिन वो तो मालिक ऐसे है कि मुझको मालिक बना दिया है वो कहते हैं कि जिसको रखना है तो रख तो मैं कहूँ कि भाई इसको रखो लेकिन उसका नतीजा क्या आ जाओ आप समझते हैं तो पीछे शायर बन जो बात कहता तो ठीक है कि वो जो अगर वो मुसलमान अपना घर में से हटने के लायक है और कहा जाए तो उससे तो बहुत लायक तो ये गांधी पड़ा है वो चला जाए तो दूसरे आदमी भी तो उसको उठा देंगे और ना उठावे तो वो तो रस्तों में भटक सकता है कोई उनको भटकने देगा नहीं कोई उनको दूध देगा कोई उसको फल दे देगा कोई उसको गो, गो, खजूर देने का और ऐसे अपना निवारा करेगा और कभी वो नंगा रहने वाला नहीं है उसको ओढ़ने का भी दूसरे देने वाले हैं तो यहाँ मैं रह सकू इसी बात है तो मुझका हुआ पीछे दूसरे मेरे पास आ गए उसी सीख भाई थे तो उन्होंने कहा है कि हम ऐसे सीख नहीं है इसको भी सी बात है कि वो जितने आए थे उनके पास कृपान नहीं था मैंने पूछा नहीं कि आप किरपान कहाँ है लेकिन नहीं था खड़ा था वो जो बैठे हैं नहीं था तो उनको मैं हाँ डही भी थी मेरा ख्याल है तो उन लोगों ने कहा कि हम परेशान पड़े और हम तो इतने ही नहीं है हजारा हैं तो वहां क्या करते थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पास खेत था हम तो खेती चला सकते हैं तो हमको कुछ खेती का सामान दे दो मुझको दर्द तो का सामान दे। तो मैंने कहा कि वो तो जो पूर्वी पंजाब है, वहां, आप क्यों न जाएं? तो उसे कहा कि पूर्वी पंजाब में तो हुकूमत कहती है कि हम तो हम तो जो पश्चिमी पंजाब है वहां से आते हैं उनको ले सकते हैं सब जगह से ले तो जमीन नहीं हो सकती है तो इसलिए हम तो हजारों में आए तो तो तो तो वो वो तो पंजाब नहीं हुई तो सरहदी है तो के जो हजे हैं उनको कहा तो उसके पास जाओ अभी उनके पास तो जमीन तो ऐसी देती नहीं है अगर जमीन रहे और इसे सब किसान का काम करें तो मैं मानता हूँ सही कि उनको जमीन तो दें तो चाहे अच्छा तो जमीन दे तो उसके साथ उसको बेल है हल है बीज है वो सब देना चाहिए तो काफी हो जाता है और आठ हजार की तादाद में है तो उसके लिए मुझको ख्याल आ गया पांच थे या छह थे तो वो कहते थे तो मैं ये कहूँगा उसके लिए तो कि ऐसे लोग जो बड़े हैं कि जो हल जूटना चाहते हैं तो उनके लिए तो यहाँ तो तो है या नहीं को पता नहीं मिले, और मेरे हाथ में रहे, तो मैं है उनको वहां लेना है वहां पीछे तो अपना खाना पीना पैदा करे नहीं पैदा होता है वहां तक दे तो उनको उनको उनको वो तो सब उनके खाते पर रख कर दे सकते और वो तो कहते हैं कि उसमें हमें कुछ नहीं हमको तो आज तो हमको पैसे लाए लाए नहीं है लेकिन हम तो मेहनती आदमी है अपना पैदा कर लेंगे मेहनत तो हम बराबर करने वाले हैं वो कोई शौक से बेचेंगे ऐसा तो नहीं शौक करने वाले मुझको देखने नहीं आए तो मुझको लगा कुछ भी हो उनका क्या हो दूसरी बात है लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि ऐसे लोग जो पड़े हैं वो इधर उधर पड़े रहें उससे हमारा मुल्क को भी नुकसान होता है और वो भी तो हमारे भाई ही हैं हमारे ही लोग हैं तो उनके लिए कुछ करना चाहिए वो तो मैं हुकूमत को सुनाता हूँ जो तो हुकूमत में किसको मिलूँ किस को ना मिलूँ तो मैं कहते कि ऐसे लोग जो पड़े हैं उनको मदद देना वो हमारा हुकूमत का काम हो जाता है और हमारा काम भी हो जाता है तो वो हैं उन्होंने कहा कि हम जानते ही नहीं है की कहाँ रहेंगे कहाँ खाएंगे कहाँ पियेंगे और हमको मिलता भी नहीं है तो मैं समझता हूँ उनके लिए एक कैंप होनी चाहिए नहीं मिलती है तब दो कैंप यहाँ पड़ी है वहाँ उनका, उनका गुजारा होना चाहिए और उसके लिए वो कोशिश होनी चाहिए अगर यहाँ नहीं मिलती है तो कहीं भी सारा हिंदुस्तान पड़ा है जो जगह है वो हमारी जगह है तो वहाँ वो जाए ऐसा वो वो तो कहते ही है कि हम ये नहीं कहते हैं कि इसी जगह पर रखो या तो कहीं भी रखो हम नहीं कहते हैं कि हमको जो मुसलमानों का घर है वो दिला दो ऐसे हम है ही नहीं हम समझते हैं कि हमने तो काफी दुखे की तो हम दुख की बर्दाश्त की है तो पैसे हम दुख को दूसरों को देने के लिए बैठे ही है देना नहीं चाहते हम तो मिशिन जैसे हैं या है तो सिख ऐसे मामूली जैसे नहीं लगते थे कि तो उसको एक धक्का दे तो कि हमारा जो टकरापन है वो को किसी को लड़ाने के लिए थोड़ा है हमको तो ईश्वर से डरकर बेचना है और जिस तरह से हमारा जीवन बसर हो सकता है इस तरह से करना ऐसे दो किस्म के हैं तो मैंने आपको दोनों किस्म बताई और पीछे मैं क्या कहूँ उसको मैंने उसको कहा कि ये सब चीज वो तो एक चंद दिन की हो सकती है वो कैसे उन्होंने पूछा तो यहाँ एक भाई ने मुझको पूछा कि कि तो कहते तो हैं कि अच्छा अपने घर पे जाओ तो हम पंजाब कब जा सकते हैं उसको बड़ा मीठा लगता है वो पूछ वो। पूछ रहे हैं तो मैं कह सकता हूँ कि आज आप जा सकते हैं आज के माने आप ऐसा ना करें कि कल खजर में जाए लेकिन उसमें शरत पड़ी है ना शरत ये हम अच्छे बने हम कह दें कि हमारे लिए कोई दुश्मन है ही मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं वो भी कॉन्न, कर सकता है इतने हम दलिया जैसे पड़े हैं उसमें कौन हमको सटाने वाला है और तो उसको भगवान सटा देगा और हुकूमत सटाएगी हुत उसको मार डालेगी हुमत कर सके लेकिन हम तो नहीं मारे तो मैं कहूँगा तो अगर हम भले हो जाते आज तो कल वो सब काम हो सकता है सब क्यों हो सकता है ऐसा मैं कहता हूँ आजाद बन जाता हूँ आज तो मैं आजाद क्या मैं तो परेशान पड़ा हूं मुझको जीना वो भी एक एक भार रूप पर गया है कि मैं भार रूप क्यों न पड़ा हूं ऐसी हालत में मैं क्या कर सकता हूँ लेकिन आज अगर दिल्ली मान जाए तब तो मैं तो बन जाता हूँ तब मैं भाग जाऊंगा कहा पंजाब में और कौन सी पश्चिमी पंजाब में और कहूँगा अरे पड़े रहेंगे और कैंप में आराम माई आपको ये सुनना है तो पीछे यहाँ से जानना चाहिए ये कहां की बात है कि पांच मिनट के लिए इतनी शांति नहीं रख सकती है वो को कोई अच्छी बात नहीं है तो और अभी जो मैंने खत्म कर लेता हूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये हमारे पास एक बड़ा सामान तो पड़ा है वो तैयार हो जाता है तो सब आराम से हो जाता है न हो तो भी मेरे पास तो वही है कि जब मौका आ गया और कभी न कभी तो मौका आना ही है अगर नहीं आता है तो बच्चे हमारे हमेश के दुश्मन कैसे दुश्मन बन सकते हैं करोड़ों आदमी दोनों बगल में करोड़ों आदमी पड़े हैं वो कैसे बने यहाँ तो चार करोड़ साढ़े तीन करोड़ पड़े हैं उनको मारो या तो उनको भेज दो वो कोई बनने वाली चीज नहीं मेरे तो ख्वाब में आ ही नहीं सकता है और मैं वो ख्वाब नहीं चाहता हूँ मैं वो देखना नहीं चाहता हूँ उससे मुझको तो यही लगेगा कि ये रूप जो पड़ा है तेरी एक वक्त चलती थी अभी तो तेरी कोड़ी नहीं चल सकती है तो यहाँ से तू तो भाग जा ऐसा मुझको होता है तो इसलिए मैं कहूँगा कि मैं जिंदा हूँ या तो मैं मर जाऊं लेकिन जितने यहाँ पड़े हैं ये दुखी लोग उनको अपनी जगह पर जाना ही है कभी और जाना है वो भी शांत से और मरदानगी से लड़ने के लिए नहीं लेकिन अपने भाइयों के से भेंट करने के लिए अपने घरों में जाकर वहाँ जो जैसे खेती करते थे जो कुछ भी करने के लिए जाना है उसी तरह से मुसलमानों को यहाँ आना है वही हमारे लिए कानून बनना चाहिए वही हमको जिंदा रख सकता है दूसरी तरह से हम नहीं ले सकते